ये जीव की अमरता दो प्रकार की है एक अमरता तो वो जीव का जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल रूप में अमर ही है परमात्मा ही का उसका बिंब परमात्मा है, इसलिए अमर है और दूसरे वो प्रतिबिंब निरंतर बना रहता है और जीव मरता नहीं है उसका भी कारण जीव का उसका ये कि जब तक उसके अहंकार है जीव में अयोध्या जब तक विद्यमान है तब तक, तक जीव भाव भी समाप्त नहीं होता एक तो जीव भाव बने रहने की अमरता है और दूसरी रोह परमात्मा का प्रतिबंध में इसलिए अमर तो इस अमरता का तत्व तो जो है वो भी समझना चाहिए सातने का गोस्वामी जी इनका सत्ता यहाँ पर जब कथा चल रही राम रामन की युक्ति तो उसकी बात नहीं कहती संकेत मात्र है तो उसमें जब विभीषण ने बताया कि इसके नाविकुंड में अमृत है तब भगवान राम ने ऐसा बाण मारा कि नाविकुंड का अमृत भी सोख लिया तभी कौन सा अमृत है जो सोखा जा सकता है ये इसी प्रकार का है जीव जिस कारण से जीव भावी बना रहता है और कभी जीव भाव उसका छूटता नहीं उसको भगवान ने सोख लिया कहते हैं भगवान ने क्या किया कि कि के ने ने जैसे की बात सुनी भगवान भगवान प्रसन्न होकर फिर काल मन सुनक वि रावण मर ही जाए उन सबको निकाला उठाए काल बाह इसमें अब, इस अब भगवान प्रसन्न के हुए अब ऐसा तो ये लगता है कि भगवान को ये युक्ति पता नहीं लग रही थी इसलिए युक्ति लग गई खुश हो गए ताकि आपका तरीका पता चले हम और रावण को मार लेंगे तो ऐसे तो लगता है युवती ये और दूसरी बात प्रसन्नता की वैसे ये कि भगवान समझ गए विभीषण भी चाहता है कि रावण मारा जाए तब तो उसने ये राहस बताया अमृत नहीं तो विभीषण हो सकता न चाहता होता तो इसलिए वो उससे भी भगवान को प्रसन्नता हुई अब उसके बाद उन्होंने चार उदाण धनुष बाण खाए तो कहते हैं यह कि अगस्त इसके आश्रम में जब भगवान गए थे अपने तो शासनों को मारने के लिए अगस्त ने भगवान राम से कहा था तब उन्होंने बाण भी दिए थे भगवान राम जिनसे रावण को मारा जाना ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसका नाम ब्रह्मास्त्र ऐसा बाण दिया था जो बड़ा ही कराल बाण था उस बाण की गति बड़ी तीव्र गति थी चलता था तो उसे फंफलाने की आवाज भी उसमें होती थी ऐसा बात था उस बाण में चमक थी लेकिन चमक कैसी जैसे कि कराल ब्याल हो उसका विष हो तो जैसे विश्व चमकता है तो उस प्रकार से समर्थ ऐसा और भी विचित्रता उस बाण की लाला तो बाण जैसे सर्ख में पंखे होते हैं इस प्रकार के उस बाण में पंखे भी थे कहते हैं कि बाण काल बाण भगवान ने तब निकाला और अशुभ होने लगे तब नाना बस अभी बाण निकाला ही भगवान ने कि मैंने अब वो बाण निकाला जैसे रावण को मरना है बस अब रावण के मरने के वैसे ही रावण जब चला था तो अशुभ न हो रहे थे अब तो रावण बिल्कुल बस अंतिम गया मृत्यु का इसलिए और भी अशुभ दिखाई देने लगे रोयें खर सकाल बहुसाना खर कधे सकाल और शौन ये सब रोने ये सब अशुर लक्षण जो जो है उनका नाम लेके बताते हैं ये सब मन बोले खग जग आरत हेतु कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जिनका कि बोलना एक विशेष काल में दुदायी होता जब है जग आरती तो मन बड़ा फैकस होता जैसे कौए से दिन में बोलते हैं कोई बात नहीं अगर रात में कौवे बोले तो अशुभन होता है और उससे लोगों को भय होता है कि कोई भयंकर बात बनेगा उल्लू तो वैसे रात में बोलता है। अगर दिन में उल्लू बोलने लगे तो उससे भी भय होता है अशुभ लगने लगता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटने लगे पक्षियों के द्वारा भी और पहले भय न भी केतु और आकाश में कुछल तारा निकला केत निकलता है कुछल तारा निकलता है तो भी कुछ न कुछ कहीं राजा की मृत्यु होती है कहीं अकाल पड़ता है कहीं कुछ इस घटनाएं करती है वो भी अशुभ का सूचक है दस दस दाह दस दिशाएं जलने लगे मन बहुत प्राप्त सतर्क होने लगे ये भी अशुभ का लक्षण है और भयो का विभिन्न रवि ऊपर आगा और कहते ग्रहण पढ़ना ग्रहण वैसे तो ग्रहण पड़ता है जब पत्रा के अनुसार जबकि समय आता है तब वो संधि प्रकार की पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार जब आता है तब वो ग्रहण पड़ता है और वो स्थिति ना आ गए फिर ग्रहण पड़ जाए तो कहते ये तो बिल्कुल जो है जो है ये है ये तो अनहोनी घटना घट गई और ये बहुत तो अशुभ तो जब रावण मरा और मरने के क्षण आया तब उधर सूर्य कहेंगी पति मंदोदरी मंदोदरी और कम भारी और मंदोदरी का हृदय का मंदोदरी तो कई बार कांपती रहती थी जब भगवान राम ने समुद्र पार आ गए जैसे थे तो मंदोदरी को गई रामों को बहुत समझाने बुझाने लगी और तो वहां पर भी वर्णन किया कि मंदोदरी भयभीत थी बहुत चिंतित थी बड़ी चिंता की बात थी और चिंतित होकर के रामों को तो बहुत समझाया पै छुए हाथ जोड़े बहुत गिनती की <स्थाँ> फिर इधर जब ये मेघनाथ मर गया तब भी मंदोदरी ने बहुत रावणों को समझाया और उसको लगा कि तो तो विनाश हो ही जा रहा है और मंदोदरी की दिखाई देने लगा कि रावण भी बचने वाला नहीं है तो उस समय भी बहुत चिंतित थी लेकिन आप क्या कहते हैं मंदोदरी और कंपनी भारी अब तो इतना ज्यादा भय काटने लगा मंदोदरी कह दे कि अब समझ दिया उसने कि रावण बचने से वही स्थिति उसके मन में तो जैसे होने की होती है आगे की वैसे हासने लगता जैसी मंदिर लगने लगा कि अब तक जिसका डर था वही समय आ गया रावण बच नहीं सकता प्रतिमा श्रमारी और ये भी अशुभ लक्षण है कि प्रतिमाएं तो नेत्रों से अगर आंसू बहने लगें तो ये कि प्रतिमा मूर्ति उनमें भी आंखों से आंसू रहते दिखाई दे तो फिर समझोगी बस अब तो बहुत तो ही तो अशुभ बात तो है दुर्घटना घटने वाली है प्रतिमा प्रतिमा रोदयी रोने लगीश से बज्रपात होने लगा बात अति माने हवा बहुत तेज चलने लगी और दौलत मही ही पृथ्वी हिलने लगी रावण का मरना कुछ आसान नहीं इसे पता कितना भगवान राम ने रावण से युद्ध किया वो भी देखो और ये भी देखो कि रावण मरता है तो कैसी कैसी भयंकर घटना प्रसली हिलने लगे आंधी तूफान चलने लगे बचल तो तारे चल रहा हूं सूर्य ग्रहण करने लगे यह सब इस प्रकार की घटनाएं घटनाएं तब रहा हूं तो इससे यह सूचना मिलती इतना ज्यादा कम रनिंग करते इसका कैमिकल तात्पर्य ये है कि तो देखो जीव जो है मुक्त होना चाहता है मोह से छूटना चाहता है लेकिन कोई इतना आसान है नहीं कभी कभी लोग व्यक्ति मोह में पड़े हुए भी समझ लेते हैं ज्ञान मुक्त है अज्ञान और मोह में पड़े हुए भी अपने आप को समझ लेते हैं अरे क्या अज्ञान है ज्ञान है हर क्या मोह है कुछ मोह हमको तो नहीं है ऐसे करके ये मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये इसकी मोह की निवृत्ति नहीं होती जैसा कि सत्य रूप परमात्मा का साक्षात अप्रोक्ष दर्शन होना चाहिए उस प्रकार का हो नहीं पाता ये बहुत प्रसन्न बात है इसी ये प्रयास करना चाहिए जैसे विभीषण भगवान राम की शरण में गया सदा उनके साथ में है और भगवान राम को छोड़ता नहीं और भगवान राम भी रामों से युद्ध करते करते करते करते अंत में उसको मारते हैं ऐसे करके जब भगवान में शरणा पन्नता हो फू रोते कहीं उससे छुटकारा पर सही बलाहत रुझिर कच्छ बलाहत में बादल आकाश में बादल क्या बरसा रहे हैं बाल बरस रहे हैं ये से रज अशुभ अतिशतो कही धूल बरस रही आकाश ये सब अशुभ बरसा आकाश में हो रही ये सब उन्हें उनको कौन कह सकता है बला उत्पात अमित विलोक नव शुरु विकल वो नहीं गये जब सब इस प्रकार चार तरघ पात होने लगे तब देवता लोग जय जयकार करने लगे भगवान की और वो भी देवता भी समझ गए कि ब्राह्मण का अंत समय आ गया है इसीलिए यही सब है इस प्रकार की घटनाएं सुर सब है जान कृपाल है रघुपथ चा जरूरत सर्व्योरथे तो कहते हैं कि सुर सब है देवताओं को भेदी जान करके भगवान ने कृपाल भगवान ने चाप सर जोरस भए उन्होंने जो पहले बाण निकाला, निकाला था कराल बा निकाला था हरष गहे कर कराला उसी बात कहते हैं जो भगवान ने कराल निकाले थे थे हाथ में पकड़े उसको अब क्या किया चाप सर भए चाप धन धनुष के ऊपर उस बाण को तो रख अब उस बा चलाने जा रहे और ये भी देखो भगवान की तरफ तो बात यह है कि भगवान क्यों बाण चला करके रहे तो क्यों मारने जा रहे हैं वो देखते थे कि दूरता लोग जे भयभीत हैं दूरता लोग भगवान से बाबर प्रार्थना कर रहे हैं जय जयकार कर रहे हैं सब तो भगवान ऐसा कर <स्थाथ> कभी कभी लोग ये समझते हैं कि चलो हमको तो मोह में पड़े रहने दो चलो हमें संसार जाल में फंसे रहने दो कभी ना कभी छुटकारा हो ही गया उन लोगों के लिए ऐसा उत्तर है कि तो ये कभी छुटकारा होने वाला है अपने आप हाँ से कभी वाला जितनी लापरवाही करते रहेंगे उसमें बुलंद होता रहे वो तो जब परमात्मा के शरण में जाएंगे सदप जाएंगे तभी इस जंजाल से छुटकारा होने वाला है अन्यथा होने वाला नहीं है लापरवाही से होने में वाला नहीं काल में टोली करते रहने वाले से कब भी होने वाला नहीं एक जन्म का अनेक होने वाला प्रय काले हो जाए कब भी नहीं होने तो फैंस सरास में सरवन लगी तो फिर उन्होंने भगवान ने पर करके इक्कीस बार भगवान ने सोश पहले मानस बात करा दिया इकतीस कर दिया इक्कीस बारो से क्या हुआ कि तेरा नायक के चले मानव काल फनीस और वो इकतीस मानव चले रावण की तरफ फनीस के मान जैसे शर्क शब्द की तरह से लपकाते हुए, हुए वे सब जाकर के हुए अब रामों को लगते हैं क्या-क्या क्या, -क्या, क्या है वो आगे का बन देख लगते नोसा अकड़ लगे से बुझुस्त सिर्भा चले नाराचा शिवु जीन रुंदमिनाचा धरण दस धर भाव प्रचंडा तब सर हसीु तक दुईखंडा गरजेउ मनक घोर रवपारी राम रण पचारी तो सारे परे जरण करी मंदो दरिया सर चले जागदीशा सबन शंब जाए दंगे ताज समान हर सेतुरानंद जय जय धनपुरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा सुमन देव मन कंदा जै जय के पाल जय जय ती मुकुंदा जय के का मुकुंद दरण शरण सुख पद प्रभो खल दल विदारण परम कारण कारुणी सदा विभो सुमन भर सिंह हरस संकुलंदुबिजी संज्ञामय गन रामयंगय मंग बहुशोभा सिर जानुकुट प्रसून विश विषयति मनोहर राजई नील गिर पर पटल समेत रु गगनधारणी दंड सड़क दंड फेर तुधिर बने जनधारणी कमाल पर कैनी विपुल सुखया अपने दृष्टि कर दृष्टि करु अभय के सुरग माली से सर हर्षे जय सुखदान मुकुंद जय सुख कुंदर रामचंदी जय पवन सुख है अब वो इक्कीस बाँध चले बताते क्या लोगों ने शायद एक नाग सर्वश्रोषा एक बाँध जो था वो अगली बांध था उसने नाग से अमृत सो लिया और अपर लगे भुज करी पर और दूसरे जहां लोग भुजाओं में और सिर में लगे और वो भी बड़े क्रोध से छोड़े गए बाँध थे तो क्रोध होकर के वो सब उन्होंने बाहे काटी सिर काटी क्योंकि पहला पौध में लगा और अंदर सूख चुका इसलिए अब जब सिर्फ काटे और बाहर का तो दोबारा नहीं निकली अभी तो बार बार निकल आते भी निकलना बंद हो एक बात और भी है वेदांत के अनुसार अपने हृदय में धान के देखें तब तो देखें कि जो गड्ढिया है तो वो मनुष्य और बेजाओं की तरह से है वो अंतरण की गड्ढिया बार बार रहती अगर हम चाहें कि बत्तियां शांत हो जाए और परमात्मा के दर्शन हमको हो जाए तो इन बत्तियों को अटाते रहो नहीं आती रहेंगी या रहो नहीं आती कि बत्तियां कभी ऐसा नहीं होती कि व्यक्तन हो जाए बत्तियां समाप्त हो जाए कोई बत्ती न रह जाए ऐसा नहीं होता और तो जब तक बत्तियां हैं तब तक जगत का होता रहता है जब तक जगत का होता रहता है तब तक उसमें कुछ न कुछ आसक्ति भी बनी रहती है अभी बत्तियां समाप्त कैसे हों इसके समाप्त के लिए पन्न राण की ब्रह्म ब्रह्मास्त्र की योग पड़ती है ब्रह्मास्त्र के माने ब्रह्माकार बत्तियां उत्पन्न हो ओम इस ओंकार की बत्तियां उत्पन्न हो अपने जब ओंकार की बत्तियां उत्पन्न हो तब विशाकार बत्तियों के लिए रिप्लेसमेंट हो विषाकार बत्तियाँ उत्पन्न हो और जब ब्रह्म कार्य बी हो तब ब्रह्म तत्व का अवलोकन हो तो तब उसका दर्शन हो तो है, के अनुसार भी देखें तो ही इस कार्य इस प्रकार से लग सकता है कि जहाँ उसके नाविकुंड से अमृत का शोषण किया वहाँ उसके बाद पर जो वो हो और वहाँ चला तो उसने फिर ये सब कार्य कर ली उसकी समस्त भक्तियों को समाप्त कर दिया तो सिर बाहू चले नाराजा और वे फिर भक्त जो है वो हो दस सेख और बीसों भुजाओं को लेकर के चले काटे तो काटे ले चले और सिर भुज ही नरुंद में ना चा और उसका जो है ढस धर गया न उसके सिर न उसके हाथ पैर पैरों से रो गो तुम तो वो उतना शरीर का उतना भाग जमीन के ऊपर घूमने लगा नाचने लगा लिखा उधर गिरता नहीं है बाहर कट गई सिर्मी कट गए तो भी उसका उतना घर और घूम रहा सिर्फ यही न ढूंढ न ही नाचा नाचाना में ढूंढ रहा नाचने एक भाव प्रसन्नता कर भी होता है मनोराम खुश हो गया चलो हमारा भी लक्ष्य पूरा हो भले हमें डर दी हो लेकिन उसका भी अंतिम विलक्षण हो चल रहा है परमात्मा की कहा धर्म दशाई भय भाई प्रचंडा अगो जब वो नाचता है चलता है दौड़ता है तब जमीन धस्ती है धमाधम धमाधम रावण के कारण भारत के कारण सारा प्रदुद्वी अंडा तो भगवान ने उसके शरीर को भी काट काफी दिखा दो टुकड़े बने एक टुकड़ा बीस सौ से काट दिया तो एक टांग रहा था इधर कैसा रहेगा एक कांग्रेस इधर करेगा अब एक टांग रुपये से खा रहा है बैलेंस बन नहीं सकता इसलिए गिर तो कहते हैं गर्जे मरते घोर भारी तब तो वो टेब गिरते समय मरते समय उसने घोर कर गिना की कहाँ राम वरण हतों पचारी तो चिल्लाना कि भगवान राम कहाँ हैं मैं उनको तो अभी मारता हूँ अब कम से कम उसके मैं नाम निकला नहीं तो रामी नाम नहीं बेटा बीच भी एक आध बार जो बहुत जिद करकेतल हुआ तभी एक बार राम से तो आधार लगा तो राम नाम नहीं नहीं लेकिन समस्या आ गई से रह नहीं गए और धर घर रह गया उसके जो टुकड़े हो गए तो ये कहा कैसे बोला एक से समस्याएं हटी गई हमारा तो आसान तो देखो तुलसी तो लाख भूल गए अभी अभी कहा से गए और अभी अभी कहने लगे कि तो देखो बोल दिया कि कहाँ रहा उन्होंने हटल फसारे ये समस्या तो कृष्ण जो इसके रामायण के महात्मा के लोग हैं वो कहते हैं कि असल में ये गुरु कथा शंकर जी की कही होती और बाणी तीन प्रकार के होते हैं एक बैठरी होती है होती जो बोलते हैं हम लोग बैठरी बाणी है सुनते हैं जब किसी से जो तुम मुँह से बोलता है तभी जानते हैं बोला उसने कुछ और एक पशंती बाणी होती है जो कभी में बोली जाती है और उस बाणी में भी शब्द होते हैं तब उससे बोलते हैं लेकिन वो बाणी हम लोगों को एक दूसरे को सुन नहीं पाते लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी अनुमान लगाते हैं कि कुछ बोलना चाहता है उसके मन में कुछ विचार आ गया है कुछ कहना चाहता है बोला नहीं तो भी वो पश्मती बा और उसके बाद एक और बात तो तरा शब्द भी नहीं है बिना शब्द की बात है तो आप तो भी बिना शब्द की जब तक भगवान के मुख में प्रवेश नहीं करता तब तक उसकी मनबुद्धि तो है ही है और वो है तो उनमें फिर वो बाणी समय खराब वाणी तो नहीं है तो वो अपने हितरी ही उसका जैसा पुराना भाव था वैर भाव के साथ से ठान राम ये बार बार उसके मन में आता रहता था तो वही उसका मन अब भी बोल रहा था तब तो धनी भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं इसलिए वो जान गए कि के मन में अभी भी यही बात आगाम जिससे कट गए भैयाएं कट गए और उसके सब जो है सब भड़के भी दो टुकड़े हो गए लेकिन उसके मन में अभी वही वैर की भक्ति अब भी छूटी तो नहीं अगर तुलसी राष ने शंकर जी से सुना तुलसीदास ने वर्ण कर दिया जो शंकर जी ने कहा उसी राष ने कह दिया राम रन हटो पचारी डोली घूम गिर स्वर और जब हो तो उसका शरीर धमाका करके शरीर गिरात भी खराब है अक्षरित सिन्दूसरे दिग्गज गोदर समुद्र खिड़का गया के जिसी जब शुद्ध हो गए और धर्म करी राहण के शरीर के दोनों टुकड़े गिरे बाइक में दूर गिरे और साथ ही समुदाय और जो कहीं पास में बानर भालू पड़ गए तो उसके शरीर के नीचे दब गए ऐसे कुम्भकर्ण के लिए हुआ कुम्भकर्ण जब गिरा जमीन कर तब तो बानर भालू उसके शरीर दब दबे बानर भाल उसके शरीर के सामने कुम्भकर्ण राहण के सामने गिरा जाए टे तो तो थे तो सिर कटे ले करके लेकर क्या हुआ नये सिर बाहू चले नाराचा वो बात वहां छोड़ दी अब बताते हैं तुम बाहुल सिर और बाहुल लेकर के कहा चले जहाँ गए बताते हम मंदो मंदोदरी के सामने उन बा के के चले जहाँ जगदीशा और वहाँ रख करके बागवान राम थे उस तरफ तो जिसको बाए इसको काट के इससे काटे ले जाए काटे भी साथ में छेड़ करके उनको ले भी चले जहाँ मंदोदरी के उनके सामने रख भी दिए और वहां से मन ये इस प्रकार के बाह कार्य करते हैं कि जैसे भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि बाह कार्य भी करते जाते हैं ऐसे ही जैसे संत विधि हो तैसे मन विधि बान हो मन में जैसे विचार करते कि बाँ से साफ निकार दिए इन सब को बाहों को ले जाए तो ये भी चले मन धोधे सामने रखने भी रख दिया इस प्रकार को साथ रखिए और लौट काम पूरा हो गया और भगवान के तत्मय को बाहर फिर लौट करके आए बिना काम पूरा करे नहीं लगते इसलिए जब कहा कि चले जहाँ जगदीश आगुष सब हो जायी और वो सब इतने फिर से भगवान की तरफ जाकर तो काम पूरा देवकि ने धुबी बजाई अब बस ये देख करके देवता लोगों ने बाजी बजाने गए मारा गया उसके बाद देवता ने देख किया ये भी देख दिया कि, तो कि अब ये सब बंदोदरी के सामने जाकर जाके पहुंच गए और वो दोबारा जन नहीं रही है तब रावस और फिर पास, पास तेज समान भगवान और राव का जो तेज था वो भगवान के मुख में आकर के समा गया राव का तेज मैंने उसमें जो चैतन्यम उसका था वो आकर के भगवान राम के किसी मुख्य माने जीव भाव का समाप्त हो गया, गया और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया जैसे आकाश में सूर्य नीचे घूमने पानी खड़ा हो और उसमें कहीं प्रतिबिंब दिखाई दे रहा तो तो हो और पानी सूख जाए तो प्रतिबिम्ब तक क्या होगा फिर लौट करके सूर्य में जाकर के गया हो बस तो नहीं जाएगा किसी तो प्रकार से राहुल ने का भगवान तो में सुना गया कि मैंने एक ही के साथ और यह मुक्ति हो गए अभी गई अब एक बात ध्यान रखनी है कि रावण कौन है जिसकी कथा तुलसीदास जी कहते हैं ये रावण जगह वाला रावण नहीं है ये प्रताप भवन वाला रावण है प्रताप भवन जो हुआ उसको जो विप्रम ने साथ दे दिया था तो उसको तीन जन्म का साथ नहीं दिया एक ही जन्म का साथ था तो रावण हो गया था। उसका भाई जो तो मुकरण हो गया उसका मंत्री जो हो गया तो ये सब जो वो युद्ध करते करते सब मारे गए और भगवान को ये प्राप्त हो गए मुक्ति हो गई इनकी शक्ति तो ये परमात्मा को मुक्ति बनाने क्या है जब जीव भाव जो परमात्मा से अलग है वो परमात्मा भाव में एकीकृत हो जाए तो तो कहते तेज समान प्रभु आनंद हर्ष देख शंभु चकुरानंद और कहते शंकर जी और ब्रह्मा जी देख करके विवाह देखो राव का तेज जो है बाकी शंकर जी ने शंकर तो जी ने और ब्रह्मा जी ने, ने रामों को बरदान दे रखा था ये लोग तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर, कर, कर, करते करते इन्होंने सबने इनको बरदान दिया शंकर जी ने लिया ब्रह्मा जी ने मिली तो वैसे तो इनको ये लग रहा था की हमारे बरदान दिए हुए हमारे कुत्तों को मारा जा लेकिन जब देखा कि ये तो जाकर के भगवान के मुख में प्रवेश कर गए तो उन्होंने लगा कि इनकी दुर्घट नहीं हुई ये तो अच्छा ही हुआ कि तो चलो ये जो है भगवान के पार्प से गए तो प्रसन्न हुए शंकर जी भी और भगवान जी जय जय धनपुरी समंदा समस्त ब्रह्मांड में जय जय की धनीषा सब जगह भगवान की जय जयकार होने लगी सब मुनि लोग सब जगह जय जयकार होने लगे जय रघुवीर प्रबल गुरुदंडा और कहते हैं भगवान श्री राम जी की जय हो तो बड़े शक्तिशाली हैं बड़े शक्तिशाली उनके भुविदंड हैं सर्व शक्तिमान हैं ऐसे कहते कहते तो उनकी जय जयकार बोले और बरसंशम देव मुनिदा देवता लोग मुनि लोग प्यारी सब लोग तो फूलों की वर्षा करने लगे और जय प्रका जय जय तुमकंदा जय जयकार बोलते हैं फुलों की वर्षा करते हुए भी और भगवान को मुकुंद कहते हैं मुकुंदा मैंने मुक्ति गाता मुकुंद और देवरामों को मुक्त कर दिया भगवान का मुकुंद होना सार्थक हो तो गया इसलिए जय कृपाल जय जय की मुकुंदा यहाँ कई बार मुकुंद शब्द का प्रयोग कर रहे क्योंकि राम जो भगवान को प्राप्त करके मुक्त हो गया है इसलिए भगवान इस समय मुकुंद है ये लक्षण उनका विशेष है इसलिए आगे फिर कहते हैं जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरे शरण सुख कर प्रभो के हे भगवान आपकी जय हो आप कृपा खिपा, कृपा के कन्द है कटा करने वाले हैं और मुक्तिदाता है दल धारण अरे मुक्ति कैसे होती है जब जन्म छूटे तब तो मुक्ति हो जब तक जन्म है तब तो तक मुक्ति कहाँ जब तक मैं तुम रात भेद भरा भुरा कहा मुक्ति तब तो तक जन्म है या मैं तुम का ये सब जन्म है जब तक जीव और ईश्वर में जब तक जीव ईश्वर में अपने आप को भेद मानता कहाँ मुक्ति है तब तो भगवान ही अंततः जन्म कारण करने वाले हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं शरण सुख प्रद कब और जो भगवान की शरण में आता है उसे मुक्त कर देते हैं और तो सुख प्रदान करने वाले यहाँ सुख प्रद के परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा ही जब अयोध्या का करता है तब परमात्मा का आनंद जीव परमात्मा भाव प्राप्त करता है अभी उसे वो आनंद मिलता है अलग अलग कारण परम कारण भगवान राम दुष्टों का नष्ट करने वाले परम कारण और सब कारणों के कारण है और कारण ये कि सदा विभो भगवान करना निभाने हैं और सदा विभो दूर्ण सर्व व्यापक तो देखो ये भगवान के जरिए है महिमा का गुणदान इस प्रकार करते हैं कि भगवान सर्व जाति है भक्तों के शरण जो आते हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं मूर्ति प्रदान करने वाले हैं कृपालु हैं दयालु हैं ऐसे भगवान हैं सुर सुमन को ले बरसें हर्ष संकुलता लोग कुल बसा रहे हैं और वो बाजे बजा रहे ये सब प्रसन्नता हो तो गई और कहते हैं संग्राम राम अन्य बहुत शोभा अभी इस प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त करके भगवान राम युद्ध भूमि में खड़े अभी युद्ध भ्रम में क्या हुआ जितने तो सारे निशाच समाप्त हो गए युद्ध समाप्त हो गया अब विजय प्राप्त हुए भगवान राम समय खड़े हुए हैं तो संग्राम संग्राम में युद्ध क्षेत्र में राम अंग अनंग भरोस्य भाग रही भगवान राम के शरीर देखो बड़े सुंदर भगवान राम लग हैं तो भगवान की सुंदरता सब जगह भगवान बालक रूप में सुंदर हैं जनकपुरी में तो सुंदर तो रूप हैं बन में जा रहे हैं तो सुंदर रूप हैं